श्री श्रीरामकृष्णकमृत चतु परेद श्रीरामकृष्ण केशवस्था ब्राह्मनन उदारमें खृष्टम श्रीरामक विश्वजन उद्धार खष्णम श्रीरामकृष्ण मणिप्रति अस्त योका एवद आकर्षण अत्र अभूय अयाती अथ मया मैं स्मर्यते। कृष्णो यदा गोपाल तथा वत्स अभवत तदा गोपाल गोपीना तथा वत्सु धेनू आकर्षण बोति स्म श्रीरामकृष्ण तदीस्वीय आकर्षण अभी जानस माता एक मोहमें वितना आकर्षण चलती अस्त केशवसेन जना आग आगछन अवंत न आया किंच केशव सेनम कियंतो केशवसो जान गढ़यी मालय विदेशे अ जानती राजी भिक्टोरियाख्या केशव आलापी गीतायां तो उक्त गण्यते मान्यते तत्र मैशी शक्ति अत्र मणि केशवसिधे संसारिण श्री श्रीरामकृष्ण आम तत्स्य संसारी का जना मेशवस यतवा तत्क स्था श्रीरामक कथम तत्र नेमाह गयम अवतारो यदा स्वयं कर्म कुरते तदा यथा चैतन्य देवस्य कर्म श्रीरामकृष्ण आम आस्यम मणि भाँन तो वदी चैतन्यदेव अवद मै यदीज प्रक्षिप्य गम्यते क्वचि फलो प फलोपदायक भविष्य छदोत्सेधोपरीबीज स्थात आसी गृह निपतते तब्दीज पुनः वृक्षो भविष्य श्रीरामक अस्त शिवनाथ ये सज ते लोका गा मि आदा लोका गा श्रीरामकृष्ण साहस्यम आम आम संसारिनो लोका सर्वे गच्छन्ति, ये ईश्वरकृति व्याकुला कामनी कांचन त्यागाय प्रयत्न निरता एक जान सर्वे अल्पसो गा सत्य मणि योत यदि बहेत तरी साधु भवत तत्त आकर्षण तरह प्लात भविष्य इत य तत्व ना निुक्ति पक्षस भवरामकृष्ण तथा हिंदुधर्मी मोहम्मदीय ख्रीष्टीय उपासक वैष्णव तथा ब्रह्मज्ञानी श्रीरामकृष्ण सहां अहम यस योग तस् तम भाव रक्षा वैष्णव वैष्णव भाव से रक्षण उपदशा शाक्त साहब परम वच् एक वचन न ब्रूहि मैं मग सत्य मिथ्या भ्रांत हिंदू मोहम्मदीय खिष्टीया नावर्तमी सामश्रिता एक पदमें यानी स्वस्वरक्षणपूर्वक आंतरिक स आहूयते चेद् भगवल लाभो विजय से श्श्रु वा बलराम उपदश्यताोपाशन किं निराकार सच्चिदनंद से आह्वन नई सिद्ध्य अहम अवदम तादनम अहम एव ब्रूयाम तेवा कथम श्रोष्यती मात्र मस्य व्यंजन पक्व कस्मेंचि शून पलान्न प्रस्तूय दस उदरोग तस्म मूपमें कृत ददा रुचिभेदेन अधिकार भेदेन एकम एव वस्तु नाना नाप कृत् दि महोदय आम देश भेदेन सर्वे मगा पृथक पर एव एववागम्यता शुद्धेन चेतता आंतरिक व्याक सता आहुयते। चे आहूये चेह्य वचन भाड़ी मुखोपाध्याय हरी श्रीरामकृष्ण तथा दान ध्यान चकोष्ठाभ्यभु श्वासने उपेष अस्त भूतले मुखोपाध्यायो हरी मास्टर महोदय इतए उपास्ती कस्न अपरिचित जन श्री प्रभु प्रणम्य उपष्ट श्री प्रभु परवादी स दुर्लक्षण चक्षुष मार्जर वत पिंगल पिंगलयन श्री प्रभव हरी ताम्रकूटम प्रस्तूय आनीय दद श्रीरामकृष्ण तमाकू सनयंत्र हस्ती हरिंति पशा तव हस्त पशा अयम यव अस्त अत्युत लक्षण हस्त शिथिल भो हरिक श्य गगत भारण कुन बाल अपि शिष्यते, शिष्य अपि इदानम दोषस्पर्शो न जाता भक्ता अहम हस्त पशा चेतो वजुट वक्त अर्मी हर प्रति क्वुराल यासी भार् सह लिष्यसीन इछसी चेत कि के निमोद विधासी मास्टर महोदय प्रति कथम भो मास्टर, दीनाम हास्यम। मास्टर हा मटम महाशयूत भाडों यदि दूषित सैं नुन दुग्धसंरक्षण भविष्य श्रीरामकृष्ण सहां तुशो न जात ही कुतौ जा मुखोपाध्याय दव भ्रात महेन्द्र प्रियनाथ तौत्ति न कता निर्माण शाला अस्ति, प्रियनाथः पूर्व अभियंत्री कर्मक स्म श्री प्रभु हरिस मुखोपाध्याय भ्रातृद श्री आलपतिमकृष्ण हरी प्रति जाया भ्राता उत्तमो नवा अतिश्रयन ऋजुस्वभा हरिम महाशय आं श्रीरामकृष्ण भक्ता श्रुत कनीयान इती। शुतम अत्र आगम्य बहुतर विशोधन बहुत माम मवदत अहम किमपि न जामी स्म हरीमति किये न वा हरि, तथा न दृश्य एतो ज्याया भ्राता स आसी सपंच सह अत्युत आसी अतिदान्यानपरायण आसी प्रभु श्रीरामकृष्ण तथा शारीरलक्षण प्रयात से महेशन मास्टर श्रीरामकृष्ण महाशयादी प्रति शरीरलक्षण दृष्टि भूयसा पिज्ञान ध्यान से तैयार सभार न तोता दुर्लक्षण शंभो औनाशिकसी अतः तावान् अभी तावा आर्जव नासी ऊन पजरता दुर्लक्षण किंच दुर्वृत्त स्थूलकर्पूरसंधि कृशपाणी तथा मार्जार मजारचक्षुष्क मार्जार इव पिंगल नेत्र शव दाहीव पृथुलोष्ठो बेदनबुद्धि विष्णु गृह मासान अभिनय कर्म स्वीकृत तदस्त भोज्यम न स्वीकोमी स्म ससा मुखेन अवदम असौ शवदाही तकदा अवादी आं अस्मद गृह शवदाहीपल अहम शवदाइन वैतथभाजन निर्मात ज इतनी भूयसा दुर्लक्षण काणवदृष्टिवर गृष्टे अपेक्षाया अतिदुष्ट खरस्बेश प्रयात से महेश न्यायत्न से कचन विद्या आगता सह अवद अहम नहृदय अवोचत अहम नास्तिक तम आस्क सन् मैया सह विचार कुर तद निरीक्षा अपश्य मजार चक्षुष्कन गदोत्तम लक्षण उपलब्य से शिश्नोपरस्थावचा मोहम्मदीयानाव यदि छिन्ना तदेक दुर्लक्षण मटर्महाशयादीना हाष्यम महोदय प्रति सहां या तत्म तत्दुर्लक्षण हमेशा हाष्यम प्रकोष्ठा श्री प्रभु एत्य भ्रमति सह मास्टर महोदय बाबूरामौ श्रीरामकृष्ण हा, हाजर प्रति कशन आयात अपश्यं बिडालाक्ष सोवद अहम अवदम न वराह नगरम गच्छ वराहनगर ग्योतिषपि अस्त बाबूराम तथा मास्टर महाशय नीलकंठस्ट कथये बाबूराम नवीन सीन से गृहत दक्षिणेशर प्रगम्य ह्यस्तन असीत प्रातः श्रीप्रभुना सह दक्षिणेवरे नवीन निगिनो गेह नील यात्रा नीलकंठाभन श्री श्रीरामकृष्ण मणि तथा निभृत्चिता स्वरे नाराएकते उद्वेग श्रीरामकृष्ण मटर्मोदा बाबूराम प्रति युवो का वर्ता प्रचलम बाबूराम महोदय नीलकंठस प्रसंगे आलाप प्रचल अ तद्गान प्रसंगे श्यामा पदे आशा नदी तटे वासह। श्री प्रभु आलिंदे भ्रमण सहसा मणिनीर्जन नीता वदती ईश्वरचित यहां लोका लोकगोचर भवि तवदे शेयर सहसा अत्युवाभु प्रस्थ्रभु हाजरा सह आलपति हाजरा नीलकंठ तो होते उतवा स आयाति तेनात गमनीय श्रीरामकृष्ण न रात्रिजागरण करा स्वयं आयाती तदेक बाबूराम नारायणगृह ग साक्षात्कारा आदिशति नारायण साक्षा नारायण पश्यत द्रष्टुम व्याको जाता है बाबूराम वदयांगलपुस्तक आदा तत्समीप गव्य